करित सुग्रीबा आवत देखिय सुलबल सिंबा अति सदीत का सुन हनुमाना पुरुष जु बुलबल रूप निदाना गरीबत रूप देखु तै जाई कै सुजान जी सयन बुझाई पढ़ए बाल हूँ जिमला जो तुरंत तज यूप धरि कपिता गय माथनाय पूछत भयऊ को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप सिरुगम वीरा कठिन भूमि कोमल पद गामी तब वन हेतु दिश बन स्वामी मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसवन आतपाता तुम दीन देव मकौ नर नारायण की तुम दो जग कारण कारण भव भंजन दरिणी भार तुम अकल भुवन पति लीन मनु जय अवतारिया राम चंद्र की गवन सुषण मान की गो भय सब चंदन की गये पहले श्लोक में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की वंदना हो गई और दूसरे श्लोक में भगवान राम के नाम की वंदना हो गई और फिर पहले सोरठे में काशी जी की वंदना हो गई और ये हुआ कि काशी में वास अवश्य करना चाहिए फिर काशी में वास करने वाले भगवान शंकर जी की भी वंदना हो गई पिछले कांडों में देखते हैं कि पहले शंकर जी की वंदना है फिर भगवान राम की वंदना है इस कांड में कुछ कुंदा कांड में जब आते हैं तो चौथा कांड है यहां से भगवान राम आगे हो जाते हैं और शंकर जी की वंदना बाद में होती है शंकर जी भगवान के प्राप्त होने के पहले भी वंदनीय है और परमात्मा के प्राप्त होने के बाद भी वंदनीय है बिना विश्वास के बिना श्रद्धा के न परमात्मा की प्राप्ति होती है और तो परमात्मा की प्राप्ति में निष्ठा भी बिना श्रद्धा विश्वास के टिप्टी में तो परमात्मा की प्राप्ति के पहले भी श्रद्धा विश्वास चाहिए और परमात्मा की प्राप्ति के बाद भी श्रद्धा और विश्वास चाहिए दोनों जगह आवश्यकता है तो भगवान शंकर की वंदना बाद में अब यहाँ शंकर जी इस लीला में आकर के भागीदार भी यहाँ से बन जाते हैं इसलिए अध्यायों में भगवान राम की लीला में भगवान शंकर जी नहीं थे अब जहां से यहाँ से इस कांड से जब लीला प्रारंभ होती है तब तो भगवान शंकर जी हनुमान जी बन जाते हैं और हनुमान बन करके भगवान राम की सेवा में रहते हैं हनुमान जी भगवान शंकर जी के अवतार हैं ये बात जगह जगह बार बार आई है बालकांड में भी संकेत आ गया जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं सूझे ही अपनी चारों शक्तियों के साथ में चारों अंशों के साथ में अवतार लूंगा अंशन सहित मनुष्य जी अवतारा लेहूं दिन कर वंश उजारा सूर्य वंश में मैं अवतार लूंगा हरिओम सकल धूम गरुवाई और पृथ्वी का भार हरन करूंगा उस आकाशवाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी ने जो उपस्थित सब देवता थे भगवी शंकर जी भी वहां थे सबको ये सम्मत दी कि हम सब लोगों को अब चलना चाहिए भगवान की लीला देखें और उनकी लीला में सहयोगी बने इसलिए ब्रह्मा जी ने भी अवतार लिया जाम बाल होकर के रिछ राजाम बान ब्रम्हा हो गए शंकर जी जी वो उन्होंने भी अवतार लिया और वो हो गए हनुमान जी तीर जोरेकर के और जो पात्र आएंगे एक सामने कि सिंधा नगरी में बाल कौन है सुग्रीय कौन है अंगद कौन है ये सब जितने बानस धालु हैं सब देवताओं के अवतार हैं हनुमान जी भी शंकर जी के अवतार हैं उन्होंने मानक रूप धारण करें भगवान श्री राम जी की सेना में भाग लिया और उनकी भक्ति और सेवा यहाँ प्रगट हो जाती है तो अब उन्हीं की कथा यहां से प्रारंभ होती है हनुमान जी से कैसे होता है भगवान राम का मिलन पहली बार होता है उसकी कथा यहाँ शुरू करते हैं अभी तक भगवान राम पंपा सरोवर करते और नारद जी से उनकी चर्चा वार्ता चल रही थी नारद जी चले गए तो फिर भगवान श्री राम जी आगे बढ़ते हैं और जैसा कि सबरी ने कहा था उसी के भगवान राम ऋषि पर्वत की तरफ चल देते हैं सबरी ने कहा था ऋषिम पर्वत तो देंगे, तो पर जब आप जायेंगे तो वहां पर सुग्री से आपकी मित्रता होगी फिर वो आपकी सहायता करेगा सीताजी मिल जाएंगे तो उसी सबरी जी के कथन के अनुसार भगवान राम अब से चंपा सरोवर से आगे बढ़ते हैं दक्षिण की दिशा में तो वहाँ ऋषि पर्वत मिलता है आगे चले बहुर रघु राया तो सीधा वर्णन करते हैं जहाँ भगवान राम ठहरते हैं और वहाँ से फिर जब चलना शुरू करते हैं तो पुनः या फिर ऐसे करके आगे चले इस प्रकार से वर्णन करते हैं सोनों में आगे आगे चले बहुर रघुराया फिर तो भगवान श्री राम जी और आगे चले तो आगे एक पर्वत आ गया सामने उस पर्वत के पास पहुंचे उसका नाम था ऋषिमुख पर्वत इस ये पर्वत ये जो है इसके कई संग थे कई उसके ऊपर चोटिया पर्वत की थी तो वो संग की तरह से थी इसलिए ऋषिमुख पर्वत कहलाता था वो और यहाँ पर मतंजलसी थी यहाँ रहे उनका आश्रम था उन्होंने तपस्या की थी और बालिका और मतंग ऋषि का झगड़ा भी नहीं हो गया था विरोध हो गया था तो मतंग ऋषि ने बालिक को साथ दे दिया कि अगर तुम इस पर्वत पर आए तो तुम भस्म हो जाओ हमारा विनाश हो जाएगा तो बाल इस पर्वत के ऊपर पर्वत पर नहीं आता था डरता तो था कहीं ऋषि का साप सत्य हो गया तो हमारा विनाश हो जाएगा तो बचेंगे नहीं इसलिए यहाँ नहीं आता था <laughs> और यहां पर इस पर्वत के ऊपर क्या था कि किन रहा सचिव सहित सुग्रीवा यहाँ पर सुग्रीव इस पर्वत के ऊपर वास कर रहा है और उसके मंत्री ही थे उसके सहायक ये सब इस पर्वत पर बास करते थे और सुग्रीव की आगे कथा स्वयं बताएगा सुग्रीव तो सुग्रीव और बाल की लड़ाई हो गई झगड़ा हो गए दोनों भाई भाई थे लेकिन आपस में झिड़ा हो गया और बाली उसको मानने दौड़ा तो ग्री ने बहुत मार खाई और लगा कि हम तो मर ही जाएंगे तब तो वो भाग खड़ा होगा और भागते भागते बहुत भागता रहा और बाल उसके पीछे लगा रहा आखिरकार सुधरी ने देखा कि हमारे प्राण बचेंगे नहीं तो उसे याद आया कि ये बाल इस ऋषि पर्वत पर नहीं जाएगा तो वहीं भागते चढ़ेगा तो भागते भागते ऋषम पर्वत पर चढ़ गया जब सुधरी पर्वत के ऊपर चढ़ गया तब बाल इसके तो पीछे खड़ा रहेगा ऊपर नहीं गया तो वहाँ से वो ऋष्म पर्वत के ऊपर वहाँ सुग्रीव बास कर रहा था अपने भाई बाली के डर के कारण से वो स्पष्ट हो जाता आगे और वहाँ पर हनुमान जी भी इनके सुग्रीव के मंत्री थे और उनके साथ वहाँ बास कर रहे थे राजा के सुग्रीव बाली बड़ा था राजा बाली ही था लेकिन बाली के बाद ये सुग्रीव भी राजा भाई होने के नाते ये भी राजा था और मंत्री भी थे जिस समय बाड़ी नहीं था आपने सिंहासन पर तो समय सुदगीव ही राज्य कर रहे थे और सुखग्रीव के मंत्री भी थे लेकिन जब बाली आ गया तो सुखग्रीव को मार भगाया तो फिर सुखग्रीव अपने मंत्रियों के सहित भाग करके आया सुखग्रीव भी आकर के, तो के बात कर रहा था हनुमान आदि और भी मंत्री थे वो तो भी सब इनके सुखग्रीव जी के साथ में थे विष्णु पर्वत पर वहीं कर रहते थे आवत दे अटल बल सिन्हा अभी पर्वत पर से तो दूर दूर दिखाई देता तो चारों तरफ से कौन आ रहा है कौन जा रहा है तो इन्होंने सुग्रीव ने देखा कि के देखा की अफुलित बी दो पुरुष चले आ रहे हैं सामने यानी लक्ष्मण जी और भगवान राम और लक्ष्मण जी को सुग्रीव ने देखा जैसे ही देखा देखता तो सुग्री चल गया देख करके उनको कहा तो बड़े शक्तिशाली अब देखो भगवान राम जो सुग्री को दिखाई दिए तो सबसे पहले यही दिखाई दे करे तो बड़े शक्तिशाली कोई पुरुष आ रहे हैं यद्यप भगवान राम कोमल भी हैं, कमल के समान भी हैं, मृदुल भी हैं, ये सब बातें लेकिन ये सुग्रीव को नहीं दिखाई दिया डर के मारे सुखग्रीव को दिखाई दिया रहे ये तो बड़े शत्रशाली कोई व्यक्ति आ रहा है धनुष्मान धारण के अति सभी माना सुखग्रीव बड़ा डर गया अति लगा दिया भीत के साथ सभी तो था हो लेकिन इन दो पुरुषों को देख करके तो बहुत डर गया तो इसके मानना ये कि बाल्य से तो डर ही रहा था और डर के काल रहता था लेकिन रहता था वहां जी भी जानता तो बाल यहाँ नहीं आएगा और बाल्य के समान और कोई शक्तिशाली था नहीं कि जो अगर कोई आवे और सुग्रीव के पास और सुग्रीव से लड़े और सुग्री से हरा दे या मारे या पकड़ ले जाए ऐसी सामर्थ्य वाला कोई था नहीं इसलिए बाल्य से डरता हुआ सुग्रीव वहाँ रहता था बाकीय से कोई डर नहीं था लेकिन जब इन दो पुरुषों को देखा तो उसने देखा कि ऐसे शक्तिशाली पुरुष तो कभी देखे नहीं और हम अपने आप से भी ज्यादा शक्तिशाली ये दोनों लगे भगवान राम और लक्ष्मण जी तो वो बहुत अति सभी हो गया और कह सुने हनुमान झटके हनुमान मंत्री थे उनसे कहा हनुमान सुनो अबे सुनो तुम सहायता करो ये दोनों कौन आ रहे हैं पता लगाओ पुरुष जुगुल बल रूप धाना देखा कि दोनों कितने पुरुष है युगुलनो पुरुष है कितने कितने बलवान है कितने सुंदर है ये बल के निधान रूप के निधान ये को दोनों दोनों पुरुष चले आ रहे हैं जरा इनका पता लगाना चाहिए अब ये डर गया क्या अब अपने आप समझ लो डर गया ये उसने आगे स्वयं बताता अपने अंतर का कारण कि कहीं वाली ने तो ही कोई अब तक ऐसे कोई शक्तिशाली पुरुष नहीं खोजे कि जिन्होंने तो उसने बाली ने भेजा हो तो तुम जाओ संग को पकड़ करके लाओ तो वो जाए हमारे पास और हमको पकड़ ले जाए यहाँ इसलिए तुम क्या करो घर बटरूप देखो तैयारी जाई तो तुम बट रूप धारण करके वहां जाओ बटरूप के मानिए बानर रूप से उनके सामने न जाओ मनुष्य रूप धारण करो और हनुमान जी ने सामक थी वो जानते थे सुध्री जानते थे कि हनुमान जी जो वो छोटा बड़ा रूप धारण कर सकते है विप्ररूप भी धारण कर सकते हैं ये सब उनको देखा था पहले से तो इनसे कहा कि तुम बटरूप धारण करो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वहाँ जाओ और जिस पर बटो बन करके जाओ ब्राह्मण ब्रह्मचारी बन करके उनके पास जाओ ऐसे करके उसने बोला तो इसका प्रयोजन क्या था एक तो ये कि वो अगर मान लो बाड़ी ने भेजा होगा तो तुम जब बन करके जाओगे तुम जितु बन करके जाओगे तो ये लोग ये नहीं समझेंगे कि ये सुग्रीव के यहाँ के बानर आदि हैं ये और इन्हीं से इनको हमें पकड़ना है तो ये बात नहीं समझ पाएंगे वे लोग इसलिए भी प्रमुख तुम करो और दूसरा ये कि वो जैसे पुरुष है ऐसे तुम पुरुष रूप भी धारण करो जिसे तुम्हारी आपस में बातचीत ठीक हो सके बानर और मनुष्य की मित्रता कैसे हो आपस में बात कैसे हो अगर बानर जाने लगे मनुष्य के पास अगर ये दो पुरुष हो तो दूर ही से पाओ तुम्हें कुमार उठाने की कौन चला रहा है मेरे पास और उसको मारने को तैयार हो जाए इसलिए तुम बानर वानर के रूप छोड़ो और तुम जा करके वित्र रूप धारण करके उनके पास पहुंचो धरगट रूप देखते तय जायी और पास जा कर के देखो और देखकर करके ये समझने की कोशिश करो कि बालकी भेजे हुए हैं कि कौन है क्या है ये समझो वहां जाकर के और कहीं तो जा नहीं और समझ लेना कि जब तुम समझ लेना कि कौन है और बालकी भेजे हुए हैं तो हमको जीए सही सैन बुझाई तो जब तुम्हारे मन में बात ठीक समझ में आ जाए कि बाल के भेजे हुए हैं तो तुम सही मन इशारा तो तुम इशारा करके तुम मुझे बता देना अब लेकिन ये भगवान राम लक्ष्मण आ रहे हैं उत्तर दिशा है पर्वत का दक्षिण दिशा थे तो दक्षिण दिशा ऐसी उतर करके हनुमान जी जायेंगे भगवान राम के सामने तो हनुमान जी का मुख होगा उत्तर की तरफ यानी सुग्रीव की तरफ हनुमान जी का पीठ होगा और उनको दोनों को भगवान राम लक्ष्मण जी को सुब्रीन तो दिख जाएंगे सामने बैठे हुए लेकिन हनुमान जी उनको इशारा कैसे करेंगे इसलिए सुब्रीन ने ये भी बता दिया हनुमान जी से कि तुम तो जब जाना और उनसे बातचीत करना तो घूम तो करके खड़े होना तो हमारी कर्म होकर के जिससे कि उनका मुंह हो जाए तुम्हारी तो तरफ उनका पीठ हो जाए हमारी तरफ ऐसे तुम वहां खड़े होना और फिर जब समझ में तुमको आ जाए कि ये बालिके भेजे हुए हैं तो तुम उंगलियों से इशारा करके हमें बता देना ऐसे करके की वही है जहां तुम उंगली उठाओगे हम जान जायेंगे कि वही बालिका है तो बात में फॉर्म भाग जाऊंगा यहां से फिर उनको दिखाई नहीं होगा इस प्रकार से बस तुम्हें इतना इशारा कर देना तो ये सब पूरी योजना बना करके सुगृह ने हनुमान जी को भेजा कागज पटे बाल कोई मन महिला अगर बालिका मन तो महिला है ही अगर उसके द्वारा भेजे गए ये लोग होंगे तो भाग हूँ तुरंत तो जाऊँगे शैला शैल सेल पर्वत को छोड़कर के मैं और यहाँ से भाग जाऊंग अब देखो सुग्रीव की दशा को एक ये भी देखो अब भगवान श्री राम जी आगे के मिले ये सुग्रीव को तो एक भयभीत पुरुष को जब भगवान मिलते हैं तो उसका भय छुड़ाते हैं भगवान तो इसका एक उदाहरण इस कथा में प्रारंभ आता तो पहले सुग्रीव कितना भयभीत है उसका चित्र सामने आ जाना चाहिए अपने मानसिक दृष्टि में और फिर भगवान आगे मिलेंगे तो भगवान धीरे धीरे करके उसके भय को दूर करेंगे हाँ। तो अब देखो अपने आध्यात्मिक साधना में बहुत से पक्ष हैं उनमें यह भी है कि व्यक्ति जब तक परमात्मा से मिलता नहीं निकट नहीं जाता परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक नाना प्रकार के भय उसके हृदय में बैठे रहते हैं लेकिन जब वो परमात्मा के निकट पहुंचता है परमात्मा उसके हृदय में जागृत होता है उसकी कृपा होती है तो उसका भय छूटने लगता है अब सुग्रीव का भय कर्मशा छूटता है माने एकदम से जाते ही भगवान राम के जाते ही भय छूट जाए तो नहीं छूटता है धीरे धीरे धीरे धीरे करके भय छूट जाता है और अंत तो में भगवान राम अंत तक कथा देखते देख हैं आप सुग्रीव की तो यही दिखाई देगा कि भय छूटने की कथा है पहले तो जब मित्रता होगी तब वहाँ भगवान राम उसका भय छुड़ा देंगे आश्वासन देंगे लेकिन फिर वो सुग्रीव मानेगे नहीं वो कहेगा कि बात तो आप ठीक कहते हो लेकिन बाल तो बार शक्तिशाली है आप में पता नहीं इतनी शक्ति है कि नहीं शक्ति है तो नहीं कहेंगे भगवान कहते नहीं मुझ में शक्ति है और तुमको तुम मेरे तुम्हें मैं सहायता करूंगा और बाल कर बाल को मैं मार दूंगा तो कहता अच्छा तुम मार दोगे तो देखो ये काल के पेड़ है जो इन सात काल के पेड़ों को इस बाह से गिरा देगा तो वो तुम बाल को मार सकता तो मार सकता और ये देखो दुमदुवी नाम का एक राजस्त उसकी हड्डियाँ पड़ी थी जो इन हड्डियों का ढेर इतना समूह है जिनको तार देगा इतनी खस्त किसी में भी वो बाल को मार सकता ये सब सुब्री पर भूलेगा उनसे भगवान राम से तो भगवान राम वो भी करके दिखा देंगे एक बाल मारेंगे सातों ताल के पेड़ भी गिर पड़ेंगे और वो उसके इन सा पड़े हुए जो हड्डियाँ पड़ी हुई है उनको भगवान अंगूठे के पैर से छू करके उसके धक्का मार देते है तो दूर गिरती जाकर तब सुग्री तो शक्ति ताकत तो है अब उसका डर धीरे धीरे करके और छूट जाता है फिर लेकिन जब भगवान राम कहते हैं कि तुम अब जाओ बाल को बुलाओ और उससे करो तुम तो, तब फिर भी डरता है अभी पूरा दर बाल से पूरा दर छूटता नहीं है सर तो फिर डरता है भगवान फिर उसको तो हिम्मत बनाते हैं क्यारे आप पीछे तुम्हारे खड़ा हुए तुमको तो कोई नहीं पकड़ सकता है बड़ी हिम्मत तो बनाते हैं तब बांध करके फिर वो बाल के सामने भी जाता है और युद्ध करता है लेकिन बाल उसके सारे शरीर को चकनाचूर कर देता है तो। मार मार करके हो गया अब परेशान हो जाता है तो भागता है फिर फिर भगवान के पास आता है तो फिर दोबारा पर, पर भगवान फिर उसको फिर उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं अब बार अभी तक छुआ नहीं भगवान राष्ट्र अब बार अंत में उसके शरीर के ऊपर पीटीट के ऊपर खूब हाथ फेरते हैं उसके और कहते हैं कि कोई बात नहीं तुम्हारे शरीर का सारा जो कष्ट है सब दूर हो जाएगा जैसे भगवान ने छुआ तो सारी शरीर चकना चूर हो गई सब जहाँ छु तहाँ वो प्यार करते सब मांसपेशियाँ सब घायल हो गई अब भगवान ने हाथ फिरा तब उसका शरीर जो सब हुआ उसको बीजा दूर हो गई तब फिर उसको भरोसा हुआ और उसका डर फिर छूटा फिर एक बार उसने हिम्मत बांधी और फिर बात युद्ध करने अब देखो इस प्रकार से जो है वो उसका डर कैसे छूटता है तो बस एक डर छूटने की कथा देखो इसको और ये कोई बारी और सुघी की बात नहीं है ये तो साधकों की बात है साधक लोग जो है वो संसार में नाना प्रकार की समस्याएं आती रहती है और बहुत डरते रहते हैं चोरों से डरते हैं डाकुओं से डरते हैं शत्रुओं से डरते हैं अपने उनसे सबसे डरते रहते हैं बहुत लोग इस प्रकार के अपने मकान ऐसे बनवाए कि चारों तरफ से पहले प्लाटे ही ऐसा देते हैं जिसमें तीन तरफ पहले मकान बने आगे की तरफ गरीबरी सड़क कड़क और बाकी तीन तरफ से घेरा तो इधर की तरफ से कोई आ पावे तो उसमें फिर मकान बनवाएंगे और मकान बना करके एक खंड का बनाया दो खंड का बनाया तो नीचे खंड में रहेंगे ऊपर खंड में रहेंगे और ऊपर के खंड वाले में जब आंगन जो बनकर के ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर लोहे के शीचा आंगन के ऊपर डालेंगे कोई फिर भी ईपड़े जाकर के ऊपर से और आंगन में आ जाए कूद करके तो शीचा लगा देंगे उसमें उसमें से कोई आंगन बना पावे दरवाजा लगाएंगे तो उसमें दरवाजा उसमें कई सामने दरवाजे नहीं एक ही दरवाजा होगा और उस दरवाजे में भी ग्रेन लगी होगी लोहे की घर वाली और उसको लगाते लगा करके उस पर ताला लगावेंगे फिर एक दरवाजा लगावेंगे दरवाजे में फिर एक कांच का इस पर शीशा लगा कि अगर कोई बाहर आवेद पहले शीशे में झाँगने कौन है आखिर उसके बाद में तब दरवाजा खुले ये सब क्या है किस बात की सूचना है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चौबीस घंटे बिल्कुल बिल्कुल लगे ये भय जो है इस प्रकार का ये भय जो है वो आध्यात्मिक चेतना जागृत न होने के कारण से व्यक्ति की ये दशा है और वे लोग ये कहते हैं कि ये की बात है बिल्कुल भी नहीं चाहिए न? ऐसी दरवाया खुले पड़े रहे कोई भी घुसया है ऐसे नहीं करना चाहिए और समझदारी के साथ में सभी सा हिफाजत को करनी चाहिए तो अपने आप को समझदारी करते डरते हैं और समझदारी दूसरी बात है एक व्यक्ति पास बंदूक थी बंदूक थी और वो बंदूक तो कभी जिंदगी चलाई नहीं लेकर रखते थे दिखाते थे लोग बंदूक है अच्छा लगता था, था बंदूक इनके पास तो शिकार भी खेलते होंगे कभी कोई जो है कुछ बंदूक चलाते होंगे लेकिन बिजली से बहुत डरते थे कमरे में बिजली आ जाए तब बस भरा भरा बिजली सही तो कमरे में दुनिया अजीब भय भी एक अद्भुत एक संदेह है मानसिक जैसे काम कोज लोग इत्यादि होते हैं संदेह इसी प्रकार भय भी एक अद्भुत चीज हो और कैसे कैसे भय होते हैं लोगों को कहां कहाँ भय होते हैं वो देखो तो ये जो है वो अब तुम भय की कथा देखो कि भय कैसे छूटता है और भी बातें हैं सुग्रीव के इस कथन में मैत्री इत्यादि की और बहुत सी शिक्षा की बातें हैं लेकिन एक भय की चर्चा यहाँ से इसलिए तुलसीदास जी ने सुग्रीव के भय का वर्णन विस्तार से कर दिया जब जिस बात को हाईलाइट करना होता है तो उसे विस्तार करना पड़ता है इसलिए जो है उसको जो उन्होंने ये कहते है की पठे बाल मनमैला भागो तर सैला तो कपिता गए हूँ अब जब सुग्रीव ने कहा तो हनुमान जी जो है वो हो वित्रूप धारण करके वहां गए अब देखो दोनों में तालमेल बैठा लेना उसने कहा था सुग्रीव ने कि धरे बट रूप दे बट रूप देखकर धारण करके जाओ हनुमान जी कौन सा रूप धारण करके गए वित्र रूप धरी कपिता गये वित्र रूप धारण करके वहां गए बट तो कहते हैं ब्रह्मचारी को पहले बटु है ब्रह्मचारी फिर ग्रास बारह फि प्रसन्या थी लेकिन विक्र जो है वो उसमें आता है कि जो विप्र वेद पाठी विप्र हो इस प्रकार से विप्र ब्राह्मण इत्यादि उनमें आते हैं ब्राह्मण छत्र इत्यादि उसमें आते हैं इस प्रकार तो हनुमान जी ने विक्र रूप धारण किया लेकिन विक्र ऐसा भी मान लो कि दोनों को मिला लो एक साथ कि हनुमान जी ने बटरूप तो धारण किया लेकिन विक्र बट रूप धारण किया ब्रह्मचारी ब्राह्मण भी होते हैं छत्री भी होते हैं और भी होते हैं तो हनुमान जी ने एक विप्र का रूप और बटुका रूप धारण करके भगवान के सामने पहुंचे वित्र रूप धरी कपिता गये हु और माथ नाये पूछ अब देखो सोचना पड़ेगा कुछ न कुछ नहीं तो झंझट दिखाई देगी बातों की अब उसने देखा कि यहाँ पर तो ये धनुष्पात धारण किए हुए हैं और बड़े शक्तिशाली भी है दोनों को देखा हनुमान जी ने राम लक्ष्मण जी को तो शक्तिशाली बहुत दिखाई दी तो ये भी समझेगी क्षत्रिय है लेकिन देखा कि तपस्वी भी धारण किए हुए हैं छत्तीसों की तपस्वी तपस्वी थोड़ी देर के धनुष बाण लेकर के चलेगा तो अपने कवज पत्थर धारण करेगा या कुछ और ऋषि वस्त्र वगैरह राजा की तरह से पहनेगा कोई तपस्वी वृक्ष कोई मृग चर्म लपेटे हो ऐसे खड़े होगा लेकिन हम भगवान राम लक्ष्मण दोनों जो हैं तपस्वी भी धारण किए हुए तो हनुमान जी ने जब उनके पास निकट गए तो देखते ही एक बात भगवान राम में विशेषता यह थी कि भगवान राम परमात्मा के अवतार तो है भगवान ही है और उसके कारण वो इतनी अधिक तेजस्वी है इतना अधिक उनका प्रकाश है तेज है उनका शक्ति इतनी अधिक है सौंदर्य इतना अधिक है कि अगति है जिसकी कल्पना संसार में तो कहीं देखने को मिलता नहीं ऐसा उनका है तो जो भी उनके सामने पहुंचता है भगवान राम के सामने तो एक बार उसका सिर बिना समझे अपने आप झुक जाता है जैसे की आप देखें जनकपुरी में जनक जी जो है वो राजा है और इतने वयोवृ है उनकी पुत्री जी है उनका विवाह होने जा रहा है और जनक जी जो है वो शक्तिशाली भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, ये सब है लेकिन जब वो हो आते हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी उनके सामने आते हैं, तो जनक जी और उनके मंत्री इत्यादि सहसा भगवान राम लक्ष्मण को देख करके खड़े हो जाते उनके सत्कार तो अब वो जनक जी के मन में भी उनके प्रति पूज भाव आई गया देखते उनको सहसा तो ऐसा होता है कि जब कोई किसी व्यक्ति में तेज होता है इस प्रकार की शक्ति बल शोभा, ये सब होती है तो वो सहज ही अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करती है और दूसरे लोग उसके प्रति पूजवी भाव रखते हैं आदर सत्कार उसका करते हैं तो ये उसकी सूचना ये स्वाभाविक बात है इसलिए कहते हैं कि माथ आए और जाकर विप्र होते हुए भी इनके सामने उन्होंने मतदन झुका दिया तो अब ये भी हो सकता है मत्तक तो झुका दिया हनुमान जी ने लेकिन छतरी समझ करके नहीं बन के एक तपस्वी समझ कर कर दिया एक विप्र तो हो और वो बटु भी हो मन ब्रह्मचारी हो आयु में कम हो और यदि बन में रहने वाले तपस्वी है वो मिलेंगे तो उसका धर्म यही है कि उनको प्रणाम करें तो तपस्वी मान करके भगवान राम के सामने हनुमान जी ने विप्र होते हुए भी उनको प्रणाम कर लिया और बाकी तो संस्कार नहीं हनुमान जी जो है वो तो भगवान शंकर जी हैं और भगवान राम भगवान राम हैं लक्ष्मण हैं जो उनके नीचे ही पूज्य है स्मरणीय है सत्य शताबनी का नाम झकते ही रहते है तो इसलिए भगवान उनके हनुमान जी के हृदय में भगवान के राम के प्रति भक्त होने के कारण से वो भाव तो काम कर ही रहा था इसलिए भक्ति के कारण भी उनके सामने झुके वो उनको प्राप्त करते सामने और उनसे पूछते हैं तो तुम तो श्यामल तो गौरव सीरा और उनसे हनुमान जी ने उनसे उसने किया परिचय था कि आप दोनों लोग कौन है एक का एक का श्याम शरीर देख करके और एक गौरव शरीर देख करके तो दोनों को तरफ देख करके कहा कि आप श्याम गरव शरीर आप ये गौर शरीर तुम दोनों लोग कौन हो ये हम आज जानना चाहते हैं आपसे एक तो देखो यहाँ इस नियम का भी पालन करते हैं मान जिसे एटिकेट वगैरह कहते हैं अपनी व्यवहार की कुशलता कहते हैं वो है कि किसी अपरिचित व्यक्ति से ऐसा बात नहीं करनी चाहिए अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार अपरिचित व्यक्ति है तो उसको बीच में नहीं। लेकिन अगर कोई कार्य हो उससे बात करना हो सहायता लेनी हो या कुछ जानना पूछने आवश्यकता पड़ जाए तो उससे पहले नमस्कार भाई साहब प्र नमस्कार की हम जरा ये जानना चाहते हैं ये रास्ता के को है ऐसा नहीं कि बिना नमस्कार किए हुए किसी व्यक्ति जा जा जा जा जा जाना रास्ता ये तरीका नहीं ये भारतीय तरीका नहीं तो फिर बाद में बिगड़ करके रास्ता तरीका हो गया नहीं सही तरीका ये है कि अगर कोई किसी से बात करनी पूछना तो पहले कल लोग नमस्कार नमस्कार जब नमस्कार करेगा तो प्रसन्न हो जाएगा मुखातिब भी हो जायेगा अपनी तरह तब उससे कहो कि भाई हमें इधर जाना है जरा बताओ कहा कौन रास्ता तो बता दे और आपने नमस्कार नहीं किया जल्दी जल जल्दी आगे बता रहे कितने का रास्ता तो गोबित्र मुख कर आपको जो बताता नहीं कितना कैसा आदमी है इतना भी ध्यान तो तो नहीं देता हम रास्ता तो उतर बता दो तो क्या बताओ जरा आपने नमस्कार नहीं किया हनुमान जी ने पहले उनको इसलिए कि उनसे परिचय करना था हनुमान जी अपने रास्ते चले जाते होते और भगवान राम अपने रास्ते चले जाते होते एक दूसरे से बात न करनी होती तो कोई हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं प्रणाम से झुकाने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन हनुमान जी को उनसे परिचय जानना था इसलिए पहले उनको उनको जो है माथना है प्रणाम माथना मन से झुकाया उनको कितना प्रणाम कर लिया कौटुम श्यामल गौरव शरीरा छत्तीस रूप फिर बनबीरा कहा के तुम ये जो ये है कि इतने सुंदर स्वरूप तुम्हारा है और क्षत्रिय रूप धारण के हुए और ऐसा रूप धारण के हुए बन कैसे वितरण कर रहे है मैंने ये हनुमान जी को ये देख करके जिज्ञासा हुई ये तो तपस्वी वे सो धारण किए है, और हैं वन में घूम रहे हैं लेकिन हैं छत्री ये और बलवान भी है बलवान भी धारण किए हुए तो ये तो उल्टी उल्टी, उल्टी बात दिखाई दी अब ये क्षत्रिय हैं राजा हैं तो राज्य में होना चाहिए तो नगर में कहीं होना चाहिए तो वनमेन को आने की क्या आवश्यकता है